और धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम्हारा आचरण बदला और तुम्हारे बिना बदले बदला चुपचाप बदला जैसे सुबह हो जाती और पक्षी सोए थे जाग जाते और वृक्ष जाग जाते ऐसे ही बुद्धों के पास बैठकर सोए आत्माएं जागने लगती वही असली शासन है इसलिए बुद्धों का नाम है शास्ता जिनके पास बैठ के शासन पैदा हो जाए जो कहें भी ना तुमसे इतना भी ना कहें कि ऐसा करो कि शराब छोड़ दो कि जुआ मत खेलो जिनके पास बैठ के जुआ छूट जाए शराब छूट जाए बैठ के ही छूटे तो कुछ अर्थ की कहने से छूटे तो बात व्यर्थ हो गई बुद्ध शासन देते नहीं उनके पास शासन का जन्म होता है सहज स्फूर्णा होती तो बुद्ध ने कहा यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षू था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 बड़ी दुर्गंध उठेगी इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप के साथ धोखा किया अक्सर ऐसा हो जाता महावीर के साथ गोशाला ने धोखा किया गोशाला महावीर का शिष्य था लेकिन महापंडित बड़ा ज्ञानी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 बाकी तो सब अशिक्षित थे 12 शिष्यों में 11 अशिक्षित सामान्य सीधे साधे लोग थे एक ही था पढ़ा लिखा एक ही था पंडित वही धोखा दे गया पंडित सदा धोखा दे जाता है क्योंकि पंडित को जल्दी ही देर अबेर यह अकड़ आनी शुरू होती कि मैं भी तो जानता हूं हालांकि पंडित जानता कुछ भी नहीं उधार शब्द हैं उसके पास अपना कोई अनुभव नहीं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 काश्यप का जो प्रसाद था वो भीतर तक प्रवेश ना हो सका अहंकार की दीवार ने उसे बाहर बाहर रखा ये भीतर भीतर अकड़ा रहा ये भीतर भीतर सोचता रहा ये सब तो मैं भी जानता हूं इसमें क्या नया है ये सब तो मुझे पता है इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं खैर सुने लेता हूं लेकिन इसमें मुझसे ज्यादा कुछ भी नहीं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 यही मुख जो उनके प्रशंसा के गीत गाता उनकी निंदा के गीत गाया इसलिए भी और यह जानता था कि जो मैं कह रहा हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन अहंकार कहां सुनने देता अंतरात्मा की आवाज तुम भी बहुत बार जानते हो कि यह गलत फिर भी करते हो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 कि क्या गलत है और क्या ठीक है इसे पता था सब जानते हुए भलीभांति जानते हुए इसने धूर्थता की दगाबाजी की अहंकार में चूक गया करीब आते आते दिए के और भटक गया अंधकार में इसलिए भीतर से दुर्गंध उठती राजा को इस कथा पर भरोसा ना हुआ तुमको भी नहीं होगा अगर तुम मेरे पास आओ और मैं कहूं कि पिछले जन्म में तुम यह थे मछली की तो छोड़ो तुम्हारी कहूं तो भी भरोसा नहीं होगा मछली की कहूं तब तो तुम मानोगे ही नहीं कि ये भी इसका क्या प्रमाण समझना इस बात को बुद्ध कह रहे हैं तो भी राजा को भरोसा नहीं तीन बार झुका तब शायद थोड़ा झुकना आ गया होगा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 आदमी की मूर्ता ऐसी बुद्ध कहते हैं इस पर भरोसा नहीं मछली कह दे तो भरोसा आ जाए। हम छुद्र पे भरोसा करते हैं हम व्यर्थ पे भरोसा करते हैं। भगवान हंसे हंसे इसलिए कि ये भी कैसी मूढ़ता मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा नहीं मछली कह देगी उस पर भरोसा आ जाएगा हंसे और करुणा से उन्होंने इस राजा को देखा वैसी ही करुणा से जैसे पहले मछली को देखा क्यों क्योंकि उनको लगा होगा यह भी पास तो आके बैठ गया किसी दिन अचरवती नदी में गिरेगा सोने की देह होगी मुंह से दुर्गंध निकलेगी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 जैसे छोटे बच्चों के लिए कहानियां कहनी होती ई सब की कहानियां पढ़ी तुमने या पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी जानवर बोलते खूब बोलते हैं सब में जानवर बोलते हैं पंचतंत्र में जानवर बोलते, हैं। में बोलते हैं। छोटे बच्चों की कहानियां है छोटे बच्चों के लिए लिखी गई हैं, लेकिन कहानी का मुद्दा कुछ और है कहानी का मुद्दा नीचे जाकर प्रकट होता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 लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है किसी और बुद्ध से क्षमा मांग ली क्षमा का शब्द भी नहीं बोली लेकिन भाव से मांग ली राजा चूक गया मछली पा गई ऐसी उल्टी दुनिया है। राजा अभी भी बैठा देख रहा है राजा के संबंध में कथा कुछ नहीं कहती सहस सोच में पड़ा हो कि मछली से कैसे कहलवाया कोई धोखाधड़ी तो नहीं कोई बुद्ध वेंट्री लोकिस तो नहीं है तुमने वेंट्री लोकिस देखे ना मेरे एक सन्यासी है सर्वेश वो मूर्ति को बुलवा दें गुड्डे को बुलवा दें बोलते खुद ही हैं उनका ओंठ भी नहीं हिलता ओठ बंद और गुड्डे को बुलवा दें सोचा होगा राजा ने कोई वेंट्री लोकिस तो नहीं है ये गौतम बुद्ध मछली को बुलवा दी कहीं धोखा धड़ी तो नहीं कोई और जाल साजी तो नहीं कहीं कोई टेप रिकॉर्ड इत्यादि तो नहीं छिपा रखा है कहीं कोई ग्रामाफोन तो नहीं लगा रखा है कैसा लगे कि, कि मछली बोल रही और मछली सिर्फ मुंह हिला रही हो राजा तो चूक ही गया मछली नहीं चूकी अहंकारी चूक जाते मछली ने काफी भोग लिया दुख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 मैं कोई अकड़ा हुआ अहंकारी नहीं हूं मेरा ज्ञान सच्चा है यह रहा होगा पंडित यह कपिल का लेकिन मेरा ज्ञान सच्चा है मैंने कोई किताबों से नहीं लिया यह मेरा है शायद ऐसे लोग चुप भी गए होंगे लेकिन सख्ते में तो सभी आ गए संविघ्न तो सभी हो गए उन्हें रोमांच हो आया लोगों के रोए खड़े हो गए ऐसी अपूर्व घटना घटी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 कल धन और चाहिए परसों नई पत्नी चाहिए फिर ये चाहिए फिर वो चाहिए कूनते फिरते सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है यम ऐसा सहती जमी तन्हा लोके विशक्ति का शोका तस् अभिबट्टम वा वीरणम यह विश्व नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर लेती है उसके शोक वर्षा काल में वीरण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 कृष्ण ऐसे विलीन होने लगती है जैसे कमल के ऊपर से जल के बिंदु गिर जाते हैं सोका तमह पप तु व पोखरा तमव बदामी भदम यो एवंते समागता तनाय मूलम खणत उसी रथो वीरणम मा वो नलम वा सोतो वा मारो भंजी पुनम पूनम इसलिए मैं तुम्हें